कुसल प्रश्न करिया सुन दे प्रेम परिपूरण परिपूरणे कंद मूल फल अंकुर के देयानि मनु मन हु जन सहित सुहाए राम फल खाए। राम मूल विगत श्रम भरद्वाज मृदु बचन उचारे कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुल लाकर दिए सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो सुखी हो गए तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे आज सुफल तप तेरथ त्यागु आज सुफल तप जोग विरागो सफल सकल सुख साधन साजो राम तुम अवलोकत आजो लाभ अवधि सुख अवधि दूजे तुम दर्श यास सब पूजे अब करी कृपा देहू परेहू निज पद जस स हे राम आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो करम बचन मन छाड़ छो जब लग तनु जब लग जनुन तुम्हार तब लगी सुख सपन किए को जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोणों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता सुनिन्द मुनि बचन राम सकुचाने सकुचारिव भगत आनंद सब रघु बर मुनिष जस सुहावा होटि भाति कही सब गुण सुनावाहू सो जही मुनिष तुम यादर देहू सुनि रघुबीर परस पर नही वचन या गोचर सुख अनुभवही मुनि के वचन सुनकर उनकी भावभक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया उन्होंने कहा हे hey, मुनीश्वर जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं यह सुधिपाये प्रयाग निवासे बटतापस मुन से भरद्वाज आश्रम सब आए रेखन दशरथ सुमन सुहाये देखन दशरथ सुवन सुहाय राम कीन सब परम सुख पाए। फिर सराहत सुंदर सराहत यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया नेत्रों को लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे राम से प्रातः चले सहित जला, सिरनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर जमा कर श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले